बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 4 जिज्ञासु आत्मा विश्वासघात के अपराध व जंजीरों से मुक्त होने का उपाय सिखाता है अपने जीवन का आनंद लें अपने आदर्शों का आनंद लें अपने हृदय में बज रहे संगीत का आनंद लें उस सुंदरता का आनंद लें जो आपके मन में आकार ले रही है वह सुंदरता जिसने आपके विचारों को घेर रखा है क्योंकि उनमें से ही सभी आनंदपूर्ण अवस्थाएं स्वर्गीय परिवेश उत्पन्न होगा यदि आप इनके प्रति सच्चे रहें तो अनंत अंततः इनसे ही आपके संसार की नींव खड़ी होगी जेम्स एलन एज यू थिंक तुम संकोच कैसे कर सकते हो खतरा मोल लो किसी भी चीज का खतरा मोल लो दूसरों की रा, राय की परवाह मत करो धरती पर अपने लिए सबसे कठिन कार्य करो अपने लिए कार्य करो सच्चाई का डटकर सामना करो कैथरीन मैक्सफील्ड जूलियन जाते थे जानते थे कि मैं अपने गहन विचारों में खोया था इसलिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया मानव यह चाहते हो कि मैं सारी सुनी सुनी हुई बातों को अपने मन में संजो लूं जब वे बाथरूम गए तो मैंने तो मैं उन सभी तरीकों पर गौर करने लगा जिनके साथ मैंने अपना पिछला जीवन जिया था मैं उन्हें बहते पानी के साथ गाते हुए सुन सकता था अतीत की कई भूली आंखों आंखों के आगे नाच उठी तो मेरे भीतर पश्चाताप का सोता जाग उठा उन भूलो के सबक लें भूलो से सबक लेने की बजाय उन्हें अपनी शिक्षा तथा वृद्धि के लिए प्रयोग में लाने की बजाय मैं उनकी ओर से आंखें मूंदे बैठा रहा आत्मदया के सागर में डूबे डार ने उन सभी अवसरों को खो दिया जो जीवन में कुछ सिखाने आए थे मुझे खेद था कि मैं अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जूलियन के दर्शन को क्यों नहीं पा सका और उन सभी प्राकृतिक नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल सका जिनके बारे में मुझे बताया गया था जाने कितने कीमती बरस हाथ से फिसल गए थे मैं दूसरी अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले जीवन को जीने की बजाय अपने जीवन की ओर से मिले उपहारों व प्रतिभाओं का आनंद ले सकता था मुझे भीड़ ने निगल लिया था और लगभग पूरी तरह से नष्ट करने के आदेश दे दिए गए थे जब जूलियन लौटे तो उन्होंने मेरे कंधों पर अपनी बांह डाल दी वे जान सकते थे कि मैं कैसी मनोदशा में मनोदशा से गुजर रहा था बुद्धिमान संत तिकज्ञात तन्हने कहा है क्षमा समक्ष उपस्थिति है तुम इस समय ठीक वही हो जहां तुम्हें तुम्हारे नियति के अनुसार होना चाहिए था ज्यों-ज्यों जीवन के प्रति समझ और जागरूकता विकसित होगी तुम्हारे भीतर अपने आप अपने आप को क्षमा करने का सुंदर भाव भी विकसित होगा तुम अपने साथ कठोरता से पेश नहीं आ सकते जूलियन ने इन शब्दों के साथ साथ ही मुझे अपनी अंतरजात शक्तियों की शक्तियों से भी आश्रय में डाल दिया उन्होंने मेरे मन की बात जान ली थी वे मुझे अपने सात कमरे से बाहर एक गलियारे में ले गए दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां टंगी थी और छिपे स्पीकरों से मधुर संगीत हवा में तैर रहा था ऐसा लगता था कि अब भी होटल के अधिकतर मेहमान नींद ही ले रहे थे जूलियन मुझे और कुछ बताएं मैंने खुद को संभाला और अपने कोच की बुद्धिमत्ता से भरी बात बातें जानने के लिए कौतूहल प्रकट किया मेरे लाइफ कोच मेरे साथ जीवन की गैर पारंपरिक प्रज्ञा बांट रहे थे उन्होंने लिफ्ट की ओर जाते हुए कहा दोस्त जो इंसान एक मनुष्य के रूप में अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेलता है अपनी विशालतम संभावना के साथ जीते हुए प्रामाणिक मिशन के पथ पर चलता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप से प्रेम करता है एक श्रेष्ठम जीवन जीना इस बात का घटक है कि आप अपने आप से प्रेम करते हैं मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था मैंने कहा जो व्यक्ति इस संसार में ऐसे जीता है मानो वही इस ग्रह का सबसे महान व्यक्ति वही है वास्तव में एक महान व्यक्तित्व तो, तो वह न केवल आत्मविश्वासी होता है बल्कि उस प्राकृतिक बल से भी अपार सम्मान पाता है जिसे उसने रचा है आजकल वर्तमान के साथ जीने और वर्तमान पल का आनंद लेने जैसी बातें बहुत होती हैं मुझे गलत मत समझना बेहतर तरीके से जीने के लिए ऐसा करना बहुत अनिवार्य है मैं इस बात को पूरी तरह से मान देते हुए अपनाता हूं तुमने मुझे इस तरह की बातें करते सुना भी होगा परंतु यह सब संतुलन की बात है हमें सितारों तक तो जाना ही है परंतु साथ ही अपने भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का हर संभव प्रयास भी करना है सच्चाई यह है कि जब आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं या बड़े सपनों का पीछा करते हैं तो आप स्वयं को एक रचनात्मक कार्य से जोड़ रहे हैं आप कुछ अद्भुत रचने के लिए अपनी कल्पना वो योग्यता का मेल कर रहे हैं इसे ही रचनात्मक कर्म कहते हैं बहुत सुंदर विचार मैंने तो अपने सार्थक लक्ष्यों को कभी इस रूप में नहीं लिया था पर क्या वास्तव में ऐसा ही होता है ऐसा करने का अर्थ है कि आप कुछ रचनात्मक कर रहे हैं अगर आप कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं कोई नया उत्पाद बाजार में ला रहे हैं या किसी नए जुनून का पीछा कर रहे हैं तो यह सब उस कलाकार के कर्म से कम नहीं है जो अपने मन में छिपी कल्पना को एक मोहर एक सुंदर कलाकृति के रूप में ढाल देता है हां और जब हम सपनों का जीवन गढ़ते हैं तो क्या तुम जानते हो कि हम किसे अपना आदर्श चुनते हैं नहीं नहीं बता सकता हम उस असीम शक्तिशाली बल को अपना आदर्श चुनते हैं जिसने इस संसार को रचा है उसे तुम अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो जैसे भगवान ब्रह्मांड प्रकृति यह एक शब्द है और मैं इन शब्दों के जाल में नहीं उलझना चाहता खास बात यह है कि जब तुम पूरे प्रेम वो आवेग के साथ अपना मन सहा पा लेते हो तो उस ऊर्जा का स्रोत उमड़ पड़ता है जिसने इन सितारों सागरों को रचा है तुम्हारे जीवन में एक तरह का संगीतपन अपने लगता है और कुछ ऐसा घटने लगता है जो तुम्हारी समझ से भी कहीं परे है कुछ चिन्ह प्रकट होने लगते हैं जो यह बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तुम सीधा अपने घर की ओर जाने लगते हो और मार्ग में एक भी लाल बत्ती नहीं आती जैसे आप सोच ही रहे होते हैं कि क्या आपने सही व्यक्ति को वोट सही व्यक्ति को भेंट का समय दिया है उसी समय उस उचित व्यक्ति आपको फोन पुक कर देता है आपको यह निर्णय लेने में मदद करता है कि आप कौन सी आप नौकरी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे वह वास्तव में उपयोगी भी है या नहीं या फिर दंत चिकित्सक के प्रतीक्षा कक्ष में अचानक समय काटने के लिए उठा ली गई पुस्तक के किसी पृष्ठ पर आपको अपनी एक कठिन समस्या का हल मिल जाता है कहते हैं अज्ञात बने रहने के लिए ही ईश्वर समक समकालिकता का प्रयोग करते हैं यानी घटनाएं एक ही समय पर घटने से संयोग बनते दिखाई देते हैं जूलियन यह तो आपने बहुत सुंदर बात कही मैं उनके साथ चमचमाती लॉबी में निकल आया था कांच की खिड़कियों से धुन कांच की खिड़कियों से धूप छनकर भीतर आ रही थी और वहां रखे फूलों ने वातावरण को और भी मोहक बना दिया था मुझे उस होटल और उसकी एक चीज पर गर्व था मैंने जो भी रचा था उसे देखकर गर्व की अनुभूति होने लगी जब तुम सबसे बेहतर काम करते हो और अपने आप को श्रेष्ठता के लिए समर्पित कर देते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हें अपना समर्थन देता है और तुम्हारे पंखों को नई उड़ान दे देता है यह उस मनुष्य पर नजर रखता है जो अपने आदर्शों को पाना चाह चाह रहा है और वह बनने का प्रयास कर रहा है जो उसे यहां आकर बनना था पूरे संसार को देखने वाली आंखों से वो प्रयास कभी अनदेखा नहीं करता अब यह भी याद रखो कि सब कुछ तुम्हारे मन चाहे तरीके से नहीं घटेगा कोई उच्चतर बुद्धिमत्ता भी है जिसके तर्क हमारी समझ से बाहर है अगर तुम अपना श्रेष्ठ योगदान देते हुए बाकी सब प्रकृति के हाथों में जोड़ते रहे जो भी सामने आए उसे स्वीकारते रहें और उससे भी अपना कल्याण मानते रहें तो यह जीवन अद्भुत रूप से कारगर हो जाएगा दर्शन यह तुम्हारी अपेक्षा से भी कहीं बेहतर होगा मैं जुरियन की उन बातों को मन ही मन संजो संजो ही रहा था कि वे वही फर्श पर ले लेटकर विचित्र सी मुद्राएं बनाने लगे वहां खड़े टीम देखकर तवे शब्दों में खिलखिलाने लगी थी मारिया मूद थी और इतना तो तय था कि जूलियन अपने ही संसार में जीते थे वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते थे यह साफ था कि उन्हें अपने लिए जो जो भी सही लगता था वे उसे करने से कभी नहीं चूकते थे वे अपने शर्तों पर जीवन जीते थे और उन्होंने मुझे सिखा दिया था कि सफलता के असली मायने यही थे मैं एक योगासन कर रहा हूं जिसमें नीचे की ओर मुंह किए हुए swan जैसी मुद्रा swan जैसी मुद्रा बनाई जाती है मैं अपने आपको ऊर्जावानित रखने और अपने शरीर को उचित द दस, उचित दशा में रखने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूं तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए यह हजारों सालों से चला आ रहा है और वाकई कारगर है हे अगर मैडोना और स्टिंग इसकी कसमें खा सकते हैं तो यह इतना बुरा तो नहीं होगा ना उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा और उस मुद्रा के दौरान उनकी मांसपेशियां फड़क उठी कुछ क्षण उसी मुद्रा में रहने के बाद वे उठे और आगे चल दिए खैर मैं अपनी बात पर वापस आता हूं हमारे संसार में बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक समानुभूति का शिकार है वे तुमसे कहेंगे कि अपने सपनों के पीछे मत भागो या बहुत बड़ा दांव मत खेलो वे कहेंगे कि इससे तुम्हारी नियति नियंत्रित होगी और परिणामों पर दबाव आएगा क्या बकवास है जूलियन ने बड़े बड़े ही नाटकीय अंदाज में अपनी बाहें हवा में लहराई हां उम्मीद करता हूं कि मैंने बातों को स्पष्ट रूप से समझा दिया है जो लोग अपना जीवन बेहतर तरीके से जी रहे हैं ऐसा जीवन जो उनकी नियति उनसे चाहती है उन्होंने किसी चीज से घटने या उसे घटित होने देने के बीच एक संतुलन साधना सीख लिया है मैं मानता हूं कि अगर आप अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं तो वह कुछ ऐसा ही होगा मानो आप नदी के बहाव की विपरीत दिशा में बल बल दिशा में बल लगा रहे हैं परंतु अनेक अध्यात्म विद्वों का यही मानना है कि कड़ी मेहनत करना अनुशासित रहना और अपना मन सहा पाना गैर आध्यात्मिक वो गैर सेहमत होता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है लक्ष्य तय करना समय का प्रबंधन करना और अपना वंश आगे पाने के लिए सोचें समझें सोचें समझें खतरे मोल लेना ये वास्तव में आध्यात्मिक होना है क्योंकि आप अपनी प्रतिभा और सत्यों को किसी भले कार्य के लिए निवेश कर रहे हैं अन्यथा सोचने वाले लोग इस संसार के उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपने काम के दीवाने हैं परंतु उनके विचार बहुत ही अति से पूर्ण तथा असंतुलित है जहां तक मेरा सवाल है अति किसी भी रूप में बुरे ही होते हैं क्या किसी व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक होना संभव है बिल्कुल सारा दिन अपने कमरे में बंद रहकर प्रार्थना करने करने से तुम अपने सपनों का जीवन नहीं पा सकते और अलग तरह से सोच रखना भी जादुई सोच रखने के अधिक कुछ नहीं है दरअसल यह एक भ्रम है मैंने तुमसे कहा ना कि हम सबके लिए योजना का एक रफ खाका पहले से तैयार कर दिया गया है यह तो इस संसार में हमारे जन्म से भी बहुत पहले लिख दिया गया था कहते हैं कि इंसान को केवल चुनाव की आजादी ही दी गई है वह ऐसे कदम उठा सकता है ताकि अपनी नियति तक जा सके उसे पा सके हमें बहुत से रिक्त स्थानों को भरने का अवसर दिया जाता है बहुत से बिंदुओं को मिलाने की शक्ति दी जाती है तुम्हें अपनी ओर से हर संभव प्रयास करना चाहिए और अपने सपनों से भरा जीवन पाने के लिए हर तरह का त्याग करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए तुम्हें अनुशासन का पालन करना चाहिए तुम्हें अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन में बुद्धिमतापूर्ण चुनाव करना चाहिए कर्मों के परिणाम होते हैं और अपने सपनों की फसल बोने के लिए आपको बीज तो बोने ही होंगे यह भी एक प्राकृतिक नियम ही है और अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आता तो किसी ने सफल किसान से पूछो किसी सफल किसान से पूछो वह तुम्हें बताएंगे कि खेत में कड़ी मेहनत किए बिना और कोई बीज उगाए बिना कुछ नहीं उगाया जा सकता यदि वे सारा दिन वहीं बैठे ध्यान और प्रार्थना ही करते रहें और कुछ ना करें तो वे अपना खेत खो देंगे मुझे भी यह बात सही लग रही है मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर मैं अपनी नियति को आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं करता तो वह स्वयं मेरा द्वार खटखटाने आए आएगी जूलियन मैं आपकी बात से सहमत हूं यदि हमें व्यक्तिगत शक्ति को प्रयोग में लाने का अधिकार न होता तो संभवतः इंसानों के रूप में हमें इसे दिया ही न गया होता हम बाहर निकल आए और सुबह की ताजी हवा में सांस ली ठीक कहा डार हम सभी को उपहार दिए गए हैं और हमें जो भी उपहार उपहार दिया गया है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है हमें मिले हर उपहार के साथ यह उत्तरदायित्व भी आता है कि हम उसे गढ़े उसे विकसित करें और इस संसार में इस तरह लागू करें कि वह दूसरे दूसरों के जीवन को समृद्ध कर सके जो लोग जीवन जी, जीवन से अपना मनसाहा पाने और उसे साहस पूर्वक आगे लाने की मनसा नहीं कर सकते वे वही लोग हैं जो भीतर भीतर ही भीतर भय से आतंकित रहते हैं वे डरे हुए हैं उन्हें अपने कुछ मुद्दों का समाधान करना होगा और कुछ सायों सायों के पीछा छोड़ा छोड़ा ना होगा जूलियन वे किसी तरह के भय के सायों में जी रहे हैं सफलता का भय असफलता का भय अज्ञात का भय अस्वीकृति का भय सबसे अलग दिखने का भय बहुत अच्छा न बन पाने का भय यह सूची अंतहीन हो सकती है जो भी व्यक्ति अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए साथ आगे नहीं है अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम स्तर के लिए कार्य नहीं कर रहा कहीं ना कहीं उसके भीतर भय भरा है जिसे जड़ से मिटाने की आवश्यकता है अब मैं साफ शब्दों में बताता हूं इस संसार में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसके भीतर ऐसा भय ना हो जो उसे उसकी सच्ची भावनाओं तक जाने से रोकता है मनुष्य असंपूर्णता असंपूर्णता के मेल से बना है औ, और जब हमने संसार में आकर अपने मूल स्वभाव की असंपूर्णता को त्याग कर जिन भयों को अपना लिया है उन्हीं के कारण आज हम असंपूर्ण है, हैं अधूरे हैं तो आज जब लोग बता जब लोग बात करते हैं परिणाम की चिंता मत करो या वर्तमान पर केंद्रित रहो तो क्या इससे उनका भय झलकता है नहीं डाल इस दर्शन में कुछ बुरा नहीं है पर वे इसे जिस तरह प्रयोग में ला रहे हैं वो गलत है वो वाक्य याद है जो मैंने सिखाया था अपनी ओर से बेहतरीन करो और बाकी सब जीवन पर छोड़ दो अपने सपनों का पीछा करो अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए हर संभव प्रयास करो उन स्थानों पर जाओ जहां जाने से तुम्हें भय लगता हो और संसार को दिखाने के लिए तुम्हें जो महानता दी गई थी उससे अपने आप को सीमित और दूर मत करो और जब अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार जब सब कुछ कर लो तो इसके बाद परिणाम की परवाह मत करो अपनी ओर से सारा श्रम देने के बाद आराम से बैठो जो भी तुम्हें वापस मिले उसे सहजता से स्वीकारो तुम जो कुछ भी कर रहे थे वह तुमने किया तुमने पूरी जिम्मेदारी से कदम उठाया और अपनी शक्ति के अनुसार बेहतरीन निर्णय लिए अब उस उच्चतम शक्ति को अपना काम करने दो जो तुम्हें वहां ले जाना चाहती है जहां के लिए तुम्हें बनाया गया है अब जीवन को अपनी नियति की ओर नियति की डोर थामने दो यही वो बिंदु है जहां सहज भाव से समर्पण करना होगा आपने सही कहा मुझे बात समझ आ रही है यह भी संतुलन की ही बात है मुझे अपनी ओर से अपना काम करना और इसके बाद प्रकृति भगवान अनंत बुद्धिमत्ता या शक्ति आदि हम हम जो जो भी नाम दें वो अपनी ओर से बाकी का काम करेगी और मेरे सामने जो भी आए मुझे समझ लेना चाहिए कि वो किसी कारण से ही है ये दरअसल तुम्हारी भलाई के लिए ही है भलाई के लिए ही आया है ताकि तुम्हें वहां ले जा सके जहां तुम्हें जाना है अगर तुमने अपनी ओर से सब कुछ बेहतर तरीके से किया और प्रकृति के नियमों के अनुसार किया तो जो भी सामने आएगा वो एक वरदान ही होगा भले ही वो आरंभ में एक श्राप क्यों ना दिखे जूलियन आपके विचार वास्तव में बहुत शक्तिशाली है तो फिर ये जो अध्यात्मवादी जीवन को लक्ष्य के बिना जीने छड़ के प्रति समर्पित होने की बात करते हैं सही मायनों में डरे हुए लोग हैं वे बहुत छोटे स्तर पर खेलते हुए भय के साए में जी रहे हैं वे संतुलन से परे हैं मैंने जूलियन के शब्दों के शब्दों का सारांश देने का प्रयास किया हां उनमें से अनेक लोगों के लिए उनकी आध्यात्मिकता एक नकाब है नकाब से कम नहीं है जिसे उन्होंने अपने अपने भीतर बैठे नन्हे बालक को भयभीत करने के लिए लगा रखा है जो यह कारोबार चला रहा है उन्हें डर है कि वे असफल हो जाएंगे वे बहुत अच्छे साबित नहीं हो सकेंगे जब रास्ता कठिन हो सकता है तो वे स्वयं को किसी भी तरह जिम्मेदारी से बचाने के लिए बहाने गढ़ते हैं वे ग्रहों की दशा को दशा के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न कर, करते हैं या ज्योतिषियों के पास जाकर अपना भविष्य जानने जानते हैं डर मुझे लग, गलत मत समझो मैंने भारत में सीखा कि ज्योतिष एक अद्भुत विज्ञान है जो कि पूरी तरह से विश्वसनीय हो सकता है यह सालों से सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जाता है जा रहा है हर पर सही मायनों में सारी बात सं, संतुलन से ही जुड़ी है अगर मैं सारा जीवन इसी के सहारे जी बिताता हूं तो मैं अपने मूड को दोष दूंगा अपनी निष्क्रियता को दोष दूंगा इस तरह मैं अपनी उस शक्ति को भी नकार ना, रहा हूं जो एक इंसान होने के नाते मुझे दी गई है यह जीने का दुर्दुर्बल तरीका है याद रखो तुम अपनी प्रवृत्ति नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो तुम केवल अपने सोच नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक बुद्धिमान शक्ति हो जुलियन आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीने के लिए अपने संपूर्ण मानव क्षमता का प्रयोग नहीं करता तो वह सही मायनों में गैर जिम्मेदार है क्योंकि वह उपहार का पूरा प्रयोग नहीं कर रहा जो कि उसे दिया गया है जैसा कि मैंने कल रात भी कहा कहा था प्रसन्नता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हमें इसी तरह बनाया गया है कि अपने जीवन के साथ असाधारण कार्य कर सके और इस संसार को दुर्बल दुर्लभ उपहार दे सके मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में प्रत्येक के पास महानता पाने की शक्ति है सोहرت पाने की न न हो परंतु महानता पाने के लिए अवश्य है परंतु हम स्वयं को स्वयं को ही छलते हैं हम अपने जीवन को कार्यतपूर्वक जीते हैं कार्यतपूर्वक जीते हैं हम अपने आप को उसी विश्वास तंत्र के अनुसार ढाल लेते हैं जो हमें आसपास के लोगों द्वारा दी सिखाया जा गया है ऐसा साहस मत करना सपने मत देखो बहुत ज्यादा मत चमको वरना तुम गिरोगे और असफल हो जाओगे हम सूरज की उज्जले धूप से खिले दिन के दिन में बाहर बाहर आवे होटल आने वाले बहुत से लोग फरारी को प्रशंसाक निगाह निगाह से देख रहे थे यह एक आलीशान वाहन बहुत से लोग फरारी को प्रशंसाक निगाहों से देख रहे थे यह आलीशान वाहन था और इसे उसी तरह संभाला भी गया था हालांकि मॉडल पुराना था जूलियन उसे देखकर मुस्कुराए आओ दोस्त चलो सैर पर चलें मैं पहले कभी फरारी में नहीं बैठा था इसलिए इस लोभनीय प्रस्ताव ने मुझे रोमांचित कर दिया मैं गहरे रंग की सीट पर बैठा और इटालियन चमड़े की गंध को अपने भीतर तक जाते हुए महसूस करने लगा जब जूलियन ने इंजन चालू किया तो उन्हें उसे होटल से बाहर लाते देर नहीं लगी वहां खड़े प्रसन्न सक फरारी और उसके दो भाग्यशाली सवारों को ताकते ही रह गए जूलियन ने सीडी प्लेयर चला दिया जब हम शहर की शांत सड़कों से देहाती इलाके की ओर चले तो बढ़िया साउंड सिस्टम से यू2 के ब्यूटीफुल डे की धुन गूंज रही थी हेज़लियन hey वैसे कार किसकी है यह एक रहस्य है उन्होंने संगीत की धुन पर थिरकती उंगलियों के साथ कहा बताया आप कम से कम यह बता बता ही सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं जुलियन ने गति बढ़ाते हुए कहा कैम्डन गुफाएं उनकी आंखें पूरी तरह से सड़क पर टिकी थी औरों के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी बेशक उन्हें यह कार चलाना बहुत भाता था मैं उन गुफाओं के बारे में मैंने उन गुफाओं के बारे में सुन रखा है, था वे एक झरने के पास स्थित थी और रोमांच प्रिय पूरा तत्वविद वहां वहां जाना पसंद करते थे मुझे यह नहीं पता चल सका कि जुलियन मुझे वहां क्यों ले जा रहे थे और नहीं मैंने इस बारे में सवाल किया डर समय आ गया है कि मैं तुम्हें आत्म जागरण की सात चरणीय प्रक्रिया का परिचय दूं डर पिछली रात और आज सुबह का समय जो आरंभ मात्र था तुम बहुत अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हो मैं यह भी जानता हूं कि आने वाले सप्ताह में ही तुम इस इन सब के शक्तिशाली परिणाम पाने लगोगे मैं तुम्हारी आंखों में देखकर बता सकता हूं कि तुम इसे पाने के लिए कितना गहरा संकल्प ले चुके हो मेरे लिए वचनबद्धता एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण शब्द है एक विश्वसनीय वो वचनबद्ध जीवन जीना बहुत मायने रखता है वचनबद्धता और जवाबदेही इन दो शब्दों को तुम्हारे अस्तित्व का एक अंग होना चाहिए तुम्हें प्राय इनके बारे में विचार करना चाहिए और इसके लिए हमेशा खड़े होना चाहिए जूलियन मैं वादा करता हूं कि उन्हें हमेशा गंभीरता से लूंगा मैंने पूरी गंभीरता से कहा यदि हम अपने जीवन को एक विशाल स्तर पर नियति के पथ पर चलते हुए बिना चलते हुए बिताना चाहते हैं तो हमारे लिए आत्मजागरण के साथ चरणों वाली प्रक्रिया बहुत महत्व रखती है इसके अध्याय में तुम अपनी उस शक्ति को जागृत कर सकते हो जो तुम्हें उस शक्ति द्वारा सौंपी गई है जिसने इस संसार को रचा है वर्तमान जगत में बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है परंतु बहुत जल्द ही जल्दी, जल्दी वह सब बदल जाएगा जूलियन ने अपने शब्दों को थोड़ा रहस्यमय बनाते हुए कहा ये सातो चरण उस मार्ग को दर्शाते हैं जिस पर चलकर कहीं कोई जिज्ञासु अपने मूल स्वभाव तक लौट लौट लोड़ सकता है मन शरीर और आत्मा की उस अवस्था को पा सकता है जो उसने तब अनुभव की थी जब वह पूरी तरह से संपूर्ण विशुद्ध था यदि मैं इन चरणों को सीख लूंगा तो एक मनुष्य के रूप में क्या बदलाव पा सकता हूं मैंने पूरी आशा के साथ पूछा मेरे दोस्त यदि तुम इन सारे चरणों को अपना लोगे तो तुम प्रबुद्ध हो जाओगे अभी तक इस ग्रह पर मुट्ठी भर लोग ही इस अवस्था तक आ सके हैं परंतु अब यह सब बदल जाएगा जब संसार आत्मजागरण के इन चरणों को जान लेगा तो निश्चित रूप से यह बदल जाएगा जुलेल आपको यह वादा वाकई अद्भुत और विश्वसनीय है मैं जानता हूं कि यह जा, मैं जानता हूं कि यह है मैं यह भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जो तंत्र बांटने जा रहा हूं यह बिल्कुल साता है परंतु चुनौती यही है कि तुम इसे अपने जीवन में कैसे उतारते हो मुझे गलत मत समझना मैं यह नहीं कह रहा कि इसका पालन करना कठिन है दरअसल इसके कुछ अंश तो अविश्वसनीय रूप से सरल हैं केवल आपको प्रक्रिया के शिक्षण के लिए समर्पित रहना होगा और इसके साथ तब तक रहना होगा जब तक यह आपके मूल स्वभाव का अंग न बन जाए अच्छा आप मुझे इसके बारे में बताएं पहला चरण वही है जहां इस समय संसार के अधिकतर लोग हैं यह एक अवचेतन रूप से जीवन जीने की अवस्था है कह सकते हैं कि चेतन रूप से जागृत न होना यह चरण कहलाता है एक झूठ के साथ जीना जिद्दी स्वभाव के मन के इस चरण में लोग दुनिया के काम करने और उसमें अपने अस्तित्व के बारे में झूठी मान्यता अवधारणा रखते हैं मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर, कहना चाहता जिनका पूरा जीवन इसी मंच पर व्यतीत चाहता है एक झूठ के साथ जीना निजी उद्भव के मंच के इस चरण से चरण में लोग दुनिया के काम करने और उसमें अपने अस्तित्व के बारे में झूठी मान्यता वो धारणा रखते हैं मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर, कहना चाहता जिनका पूरा जीवन इसी मंच पर बीत जाता है भला मैं दूसरे मनुष्य को परखने वाला कौन होता हूं परंतु मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि यह एक तथ्य है कि यह चेतना का सबसे निचला चरण है और पहले चरण पर रहने वालों का सत्य से कोई संपर्क नहीं होता जूलियन आपका कहना क्या है च... जूलियन आप कहना क्या चाहते हैं आने वाले सप्ताहों में मैं तुम्हारे साथ कई ऐसे सत्य बांटूंगा कि हमारा यह संसार कैसे काम करता है और यदि तुम यहां प्रामाणिक सफलता पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए यदि तुम सत्य से अनजान हो तो जान लो कि तुम झूठ के साथ जी रहे हो जीवन के प्रति अवचेतन बने रहना और यह न जान पाना कि हम इस संसार में क्यों हैं यह अपने आप में मिथ्या कथन है और दुखद बात यह है कि इस कारण के अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले पिछले रात कहा सब कुछ बदल रहा है और तुम जल्दी लोगों की चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन आने आने वाला है क्या तुमने मैट्रिक्स मूवी देखी है जूलियन जूलियन ने पूछा जूलियन ने मुझसे पूछा हां मैंने देखी है उसके स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छे हैं मैंने हमें वाली دار وہ مووی کیول اسپیشل ایفیکٹ کے مقابلے اور بھی بہت کچھ دکھاتی ہے۔ اکثر لوگ کیول مووی کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کئی لوگ کئی لوگوں کے لیے وہ ہالی ووڈ کی ایک اور ایکشن مووی سے زیادہ نہیں ہے۔ اور نا تو ہمارے بیچ میں سے جگیا چھو جو کہ اس ಪ್ರಶ್ن کا উত্তর تلاش رہے ہیں کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور سنسار کی سچی پرکتی کیا ہے؟ उसके लिए मैट्रिक्स दस बारसिक मास्टरपीस के कम मास्टरपीस से कम नहीं थी ऐसी मूवी आज तक नहीं बनी क्या आप सच कह रहे हैं मैं जूलियट की बात सुनकर दंग रह गया बिल्कुल मोर्फियस मूवी मैं नियो से कहता हूं हम जिस संसार को अपनी आंखों से देख देखते हैं वो एक भ्रम से अधिक नहीं है यह एक ऐसा झूठ है जिसे हम अपने आप को बताते और बेचते हैं अब मूवी में चरित्र जिन सभी वस्तुओं को वास्तविक जगत की देन समझ रहे थे वह कंप्यूटर से उत्पन्न किया गया भ्रम है जिसे मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है यानी इसका एक फाइल है मूवी का मूवी का बॉलीवुड हंस हमारा यह जगत कंप्यूटर से उत्पन्न कल्पना नहीं है पर मेरे दोस्त तुम वास्तविक जगत में जो भी देखते हो वो एक भ्रम मात्र है जूलियट मैं समझ नहीं जूलियट मैं समझा नहीं जब आप ये कहते हैं कि मैं जिस जगत को अपनी आंखों से देख रहा हूं ये वो नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा हूं तो आपके कहने का क्या तात्पर्य है मैं समझ नहीं पा रहा खैर तुम इस दुनिया को जिस तरह से देखते हो वो उस तरीके तरीके का एक भाग है जिसके अनुसार तुम्हें इस संसार को देखना सिखाया गया है जब तुम बहुत छोटे थे तुम्हें तभी से कुछ निश्चित बातों पर विश्वास करने का प्रशिक्षण दिया गया है जैसे तुमसे कहा गया है कहा गया कि भीड़ का हिस्सा बनो और वही करो जो दूसरे लोग करते हैं तुम्हें सिखाया गया है कि पर्सनल रहने प्रसन्न होने पर भी जोर से गाना मत गाओ और प्रेरित होने पर भी बड़ा सपना मत देखो तुमने सीखा कि अलग लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और तभी तुम सफल हो सकोगे जब तुम्हें लोगों से पहचान मिलेगी तुम्हें सिखाया गया कि अपना सच किसी से मत कहो या किसी से बहुत प्यार मत करो वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे उठाने लगेंगे तुम्हें सिखाया गया कि केवल संपत्ति वो बाहरी शक्ति से ही तुम अंतहीन प्रसन्नता पा सकते हो हमें यह मान्यताएं किसने दिखाई तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे अध्यापक हो और धार्मिक नेताओं ने तुम्हारे दोस्तों टीवी और मीडिया ने और मुझे जो भी सिखाया गया वो झूठ था खैर लोग जितना जानते हैं इस संसार में उससे भी कहीं अधिक बहुत कुछ चल रहा है या मैं और बे, बेहतर शब्दों में बताना चाहूंगा तुम जो वर्तमान में अपने बारे में सोचते हो तुम वो नहीं हो तुम सपने में सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास कितनी आंतरिक शक्ति उस संभावना है तुम्हें महानता पाने के लिए ही रचा गया है हमारे इस बड़े और सुंदर संसार के बारे में जो कुछ भी तुम्हें सिखाया गया है उसमें से अधिकतर झूठ है जैसे सबसे पहले हम सभी अदृश्य स्तर पर जुड़े हैं हम सभी भाई-बहन हैं तो एक ही परिवार से संबंध रखते हैं यह केवल एक भ्रम है कि हम अलग-अलग हैं रास से दर्शियों वो संतों ने हमें बताया बताया है कि हजारों सालों से हम सब एक ही हैं जब हम किसी दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो अपने आप को भी चोट लगती है यह प्रकृति के बुनियादी सच में से एक है और पहले चरण में रहने वालों के सीमित बोध के कारण वे इसे देख नहीं सकते तो हम एक झूठ के साथ जीते हैं हमें लगता है कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है और इसके लिए हम दूसरों के साथ प्रतियोगिता करते हैं हम एक दूसरे को सहयोग नहीं दे पाते हम दूसरों के साथ छीना झपटी भी करते हैं क्योंकि हम निरंतर भय के साथ जीते हैं कैसा भय हां हमें भय रहता है कि अगर किसी को जीतना जीतना है तो हमें हारना होगा हमें भय रहता है कि इस संसार में सबके लिए पर्याप्त समृद्धि नहीं है हमें भय रहता है कि हम हमने सही मायनों में दूसरे दूसरे की मदद की तो हमें हानि होगी जबकि हम इस तथ्य को नहीं जानते कि हम दूसरों की जितनी मदद करते हैं बदले में उससे कई गुना पाते हैं ब्रह्मांड के इस शाश्वत सत्य को सादे शब्दों में प्रकट किया जा सकता है जब आप उत्तर जीविता के व्यवस्ता से निकलकर सेवा करने की हार्दिक वचनबद्धता की ओर आते हैं तो आपका जीवन सफलता के शिखर तक जाने में देर नहीं करता बहुत शक्तिशाली पंक्ति है मैंने कहा तो पहला चरण आत्मविश्वास घात से जुड़ा है हम संपूर्णता के साथ जन्मे थे निर्भिक असीम रूप से बुद्धिमान सात्सोत संभावना तथा विशुद्ध प्रेम से भरपूर और जब हमें यह भय सताने लगा है कि हम भीड़ से अलग हो जाएंगे तो हम अपने मूल स्वभाव को भूलते हुए अपने आसपास की दुनिया की मान्यताओं मूल्यों तथा व्यवहारों को अपनाने लगते हैं परंतु हमारे आसपास के जगत की घृणा को देख घृणा को तो देखो संसार अपने तौर तरीके भूल गया है भूल गया और इतनी दुखद अवस्था में है जितना कि आज तक कभी नहीं रहा आजकल ग्रह पर कितनी घृणा तथा भय का बोलबाला है जूलियन ने उदासी के साथ कहा भीड़ से परे चलने और अपने मूल स्वभाव को पाने के लिए असीम शक्ति की आवश्यकता होती है परंतु यही तो नेतृत्व है भीड़ से परे हटो और जो भी हो उसके प्रति सच्चे बने रहो तुम्हें भंडार घरों में हीरे पंक्तियों में चंदन वृक्ष झुंडों में शेर तथा लोगों के रेवड़ में संत नहीं मिल सकते रहस्यवादी कबीर ने कहा है कोई झूठ से भरा जीवन जीते हुए अपने आप को धोखा क्यों देना चाहेगा अच्छा सवाल है पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब तुम सही मायनों में खुद को छलते हो तो तुम्हारे भीतर कोई जानता है कि तुम क्या कर रहे हो हम सबके भीतर एक साक्षी उपस्थित होता है हमारी अंतरात्मा जो यह जानती है कि हम क्या कर रहे हैं यह अंतरात्मा साक्षी बनती है इसे पता होता है कि हम अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी रहे जब हम किसी से धोखा करते हैं झूठ बोलते हैं या स्वार्थी भाव से पेश आते हैं तो साक्षी उसे देखती है जब हम अपने जीवन के साथ छोटा दांव खेलते हुए इसका अपमान करते हैं और अपने भीतर निवेश की निवेश की गई अद्भुत संभावना को नकार कर जीते हैं तो साक्षी सब देखते हैं साक्षी को पता चल जाता है कि हम संसार को भरपूर प्रेम नहीं दे पा रहे अपने प्रति किया गया सारा विश्वासघात हमें एक धीमी और दर्दनाक मौत की ओर ले जाता है साक्षी विश्वास नहीं कर पाती कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं यह सहन नहीं कर पाती कि हम अपनी ही मानवता के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं तो यह अपनी ओर से द्वार बंद करने लगते हैं हम जैसे लोग अपना आत्मसम्मान खोने लगते हैं हमारा स्वाभिमान चूर-चूर होने लगता है हम अप्रश्न क्रोधित व कूड़ा कूड़ा हुआ अनुभव करते हैं भौतिक स्तर पर ऊर्जा व जीवंतता का अभाव होने से हम रोगी भी हो सकते हैं हम सभी अपने साथ ऐसा करते हैं परंतु यह सब अवचेतन स्तर पर होता है हम स्वयं किसी दूसरे के साथ जीते हैं कि हमें क्या होना चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए और यह अंत में हमें मार देता है और फिर अपनी मृत्युशय्या पर जाकर अंततः हम समझ पाते हैं कि हम वैसा जीवन नहीं जी सके जैसा जीवन जीने के लिए हमें बनाया गया था परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है पर कोई अपने साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा मैंने जोर दिया क्योंकि हम इससे बेहतर कुछ नहीं जानते यह सब तभी आरंभ हो जाता है जब हम नवजात होते हैं और उस समय हम अपने माता-पिता से सीखना चाहते हैं कि यह संसार कैसे काम करता है हम उनके स्नेह के भूखे होते हैं और हम वह सब करते हैं जिससे उनकी तरह दिख सके हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम उनकी तरह सोचेंगे महसूस करेंगे और काम करेंगे तो हमें उनकी सराहना मिलेगी दुर्भाग्यवश ऐसा करने पर हम अपने सच्चे अस्तित्व से दूर हो चले जाते हैं आत्मविश्वासघात मैंने कहा बिल्कुल ठीक तो यदि अपने सच्चे अस्तित्व को जागरूक करना है तो एक यात्रा करनी होगी इस यात्रा में तुम जहां हो जैसी अवस्था में हो वहां से अपनी नवजात अवस्था तक लौटना होगा यह अपने घर लौटने अपने मूल स्वभाव तक लौटने की यात्रा है हमारे पास पहले से वो सब है जिसके लिए हम सपना देखते आए हैं बस हम अपनी राह में इसे भूल गए थे और तभी मैं मानता हूं कि आत्मा सुधार की सारी अवधारणा ही बकवास है इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सुधार की आवश्यकता है कोई भी व्यक्ति इतना सुधार नहीं कर सकता कि वो संपूर्ण हो सके और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास अपराध बोध के सिवा कुछ हाथ नहीं आता कि हम पर्याप्त नहीं पा सके हर मनुष्य का कर्तव्य यह नहीं कि वह आत्म सुधार करे उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपना स्मरण करे अपने आप को याद करते हुए आप अपनी उस अवस्था तक जा सकते हैं जब आप एक नवजात थे और भय से भरे हुए जगत में कदम रखा था एक ऐसा जगत जो हमें इसी प्रक्रिया में दूषित कर देता है इसी दूषित करने की प्रक्रिया में हम सभी एक भ्रम के साथ जीने लगते हैं जीवन के सत्य तथा मनुष्य के बोध के बीच एक संदर्भ आ जाता है यह निजी संदर्भ उन सभी झूठों के मेल से बना है बनता है जिन्हें हम, हमें हमें सिखाया गया होता है हम जिस संसार को देखते हैं यदि हम जीवन को पहले चरण पर ही देखते रहे और जीते रहे तो यह वास्तव में एक कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है यह वास्तव में एक झूठ है हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं वह उन सभी तरीकों का मिलाजुला रूप है जिनके लिए हमें आसपास के लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है मानो हम प्रयोगशाला के चूहों का एक दल है जिन्हें इसी तरह तैयार कर दिया गया है कि वे एक टुकड़ा चीज के लोभ में निरंतर ट्रेडमिल पर दौड़ते रहें मैंने कहा तुम्हारी बात से सहमत हूं याद रखो यह संसार वैसा नहीं जैसा हम इसे देखते हैं परंतु वैसा है जैसा कि हम हैं हम इस संसार को अपने निजी परिपेक्ष के साथ देखते हैं जिससे वे सारे भय धारणाएं मान्यताएं तथा मूल्य शामिल हैं जिन्हें हमने अपने माता-पिता व अध्यापकों से सीखा ताकि इस भीड़ के अनुकूल बन सकें इनका स्नेह पा सकें जूलियन यह तो वास्तव में कमाल है दरअसल यकीन ही नहीं आता मैं तो कभी एक पल के लिए भी अपनी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं जिस संसार को देख रहा हूं हो सकता है कि वह वास्तविक घटनाओं के सत्य को प्रतिबिंबित न करता हो कुछ समय पहले एक कोचिंग सत्र के दौरान मैं एक छात्र के पास कक्षा में बैठा सबक दे रहा था उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा और मैंने बहुत ही आराम से उसका उत्तर दिया अचानक उसके शारीरिक भाव भंगिमा बदली और उसे गुस्सा आ गया जब मैंने उससे ऐसे व्यवहार का कारण पूछा तो उसने कहा उसे लगा था कि मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है जबकि सच्चाई यह है कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया था जब हम उसकी बेचैनी के कारण किसी गहराई में गए तो उसके जीवन में एक गहरा बोर्ड दिखाई दिया उसके पिता बहुत ही कठोर व्यक्ति थे और प्राय मेरे छात्र को यह महसूस करवाते थे कि वे उसे अस्वीकृत करते हैं उसके भीतर एक विश्वास जम गया था जिसके अनुसार उसे लगता था कि लोग उसे अस्वीकृत करते हैं और यह प्राचीन ढांचा बार-बार उसके जीवन में दोहराया गया जा, जाता था मैं जानता था कि यह मेरे छात्र के लिए कितना महत्व रखता था याद रखो कि सजगता के बाद चुनाव आता है और चुनाव के बाद बदलाव आता है जूलियन ने कहा और कार को गुफाओं की ओर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया इसका क्या अर्थ हुआ जब तुम जीवन में एक बार जान जाते हो कि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है तब तुम नए चुनाव कर सकते हो और यह नए चुनाव ही सकारात्मक बदलावों की ओर ले जाते हैं मिसाल के लिए तुम्हारी मानसिकता अभाव से जुड़ी है तुम सोचते हो कि तुम इस संसार के सबसे उदार व्यक्ति हो परंतु यह एक इनकार से अधिक कुछ नहीं है तुम देखना ही नहीं चाहते कि सतह पर वास्तव में तुम्हारे साथ क्या घट रहा है वास्तविकता यही है कि तुम स्वार्थी हो और हर वस्तु को अपने स्वार्थ के लिए रखना चाहते हो तुम्हारे आसपास हर व्यक्ति तुम्हारे स्वार्थी स्वभाव को देखता है वे बता बता सकते हैं कि आप इस संसार को एक प्रचुरता से भरे स्थान के रूप में नहीं देखते इसलिए सब कुछ संग्रह कर ले, कर लेना चाहते हैं अगर वह जीवन में व्यक्तिगत विकास के किसी उच्च स्तर तक हो तो वह जान सकते हैं कि आप इस तरह इसलिए पेश आ रहे हैं क्योंकि आप किसी स्तर पर भय के साए में जी रहे हैं तुम्हें भय है कि जो तुम्हारे पास है वह कहीं खो न जाए कोई तुम्हारा अनुचित लाभ न उठा ले कहीं तुम असफल न हो जाओ बाकी गहरे मसले यहां मायने नहीं रखते पर वे देख सकते हैं कि कोई भय तुम्हारे व्यवहार को संचालित कर रहा है और यह तुम्हें बचपन में मिली किसी ठेस का नतीजा है जिस तरह सभी इंसानों को इस ग्रह पर ऐसे भयों का सामना करना होता है अब तुम अपने आप को इससे ही वो उद्धार मानते हो मान लेते हैं कि तुम साहस दिखाते हुए लोगों से पूरी ईमानदारी से उनकी राय भी मांगते मांगने लगते हो कि तुम एक मनुष्य के रूप में सुधार कैसे ला सकते हो और मान लेते हैं कि आपके परिजन इतने साहसी हैं कि वे सच बोल सकते हैं वे आपको वो सब बताते हैं जो वे अभी तक देखते आए हैं आप अपने नजरिए से देखते हैं और यही मानकर चलते आए हैं कि आप बहुत कुछ देते हैं यदि आप उनकी बात सुनेंगे तो इससे आपके भीतर एक नई सजगता जन्म लेगी जो जो साए अवचेतन जगत में थे वे चेतन भाव से सामने होंगे और आप उन्हें देख सकेंगे व्यक्तिगत महंता पानी हो तो आत्म निरीक्षण को पहला कदम कह सकते हैं तुम जांच पड़ताल कर सकते हो कि यह विश्वास तंत्र कहां कहां से आया और यह भय कहां से उपजने आरंभ हुए यह नई सजगता चाहने पर तुम्हें नए चुनावों की ओर ले जा सकती है तुम पहले से कहीं उदार बन, बनते हुए अपने स्वार्थी और तौर तरीकों को छोड़ सकते हो यह नए चुनाव तुम्हारी सोच भावना और कार्यों में नए बदलावों को इंगित करेंगे और तब तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा कितनी अच्छी छोटी सी प्रक्रिया है है ना जूलियन बहुत ही रोचक मैं जानता हूं कि हम गुफाओं तक आ पहुंचे हैं वाह यह तो संसार के सुंदर भागों में से है मैंने मैंने पीले फूलों से भरे हरे हरे भरे खेतों को देखते हुए कहा सड़क के किनारे ही एक झरना बह रहा था और वहीं से बबूल के वृक्षों की एक पंक्ति जा रही थी बाकी चरण क्या है पहले चरण के अनुसार लोग अपने जीवन के सत्यों के प्रति सजग नहीं होते और यह यह तक नहीं जानते कि यह संसार कैसे काम करता है वे इस तथ्य से अनजान होते हैं कि वे इस जगत में अपने ही भय झूठी मान्यताओं धारणाओं व पूर्वाग्रहों को मूर्त रूप दे रहे हैं उन्हें यथार्थ का तिरछा रूप ही देखने को मिलता मिल पाता है मुझे तो लगता है कि अधिकतर लोग इसी चरण में हैं इसलिए तो संसार में इतनी अस्तव्यस्तता है हम अपने ही मूल स्वभाव से दूर हो गए हैं हम अपने ही भव्य रूप के झूठे अंशों के साथ बड़े हुए हैं इसी आत्मविश्वासघात ने हमें चारों ओर से बंद कर दिया है और आत्मा जुगुप्छा को जन्म दिया है जो जो हम अपने iste hi nirbhik wo asaadharan roop को त्यागने त्यागते हुए भीड़ के अनुरूप बने सांचों में ढालते जाते हैं हम बहुत ही गहराई में अवचेतन रूप से अपने आप से घृणा करने लगते हैं इसमें कोई आश्चर्य की आश्चर्य नहीं कि आज कितने लोग दुखी व क्रोधित हैं जूलियन हॉर्न बजाने लगे उन्होंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरी मुट्ठी को हवा में लहराते हुए कार में बज रहे गीत को जोर-जोर से गाने लगे मैं जिस तत्परता से उनकी विवेक बुद्धि और प्रक्रियाओं को समझ रहा था उसे देख के देख वे प्रसन्न हो उठे मैं जानता था कि मैं उनका शिष्य बनकर प्रसन्न था और उन्हें भी मेरा कोच बनकर उतना ही अच्छा लग रहा था मैं जूलियन से जो भी सीख रहा था वो वास्तव में अनमोल था मैं जो भी सुन रहा था उसे यदि और अधिक लोगों को सुनने का अवसर मिल पाता तो यह संसार वाकई एक अलग दुनिया बन सकता था यह कहीं अधिक बेहतर न्याय प्रामाणिकता व प्रेम से परिपूर्ण स्थल होता मैं संकल्प लिया मैंने संकल्प लिया था कि मैं न केवल प्राप्ति की कई प्राप्त की गई सूचना को पूरी तरह से अपनाऊंगा बल्कि उसे सबके बीच भी बांटूंगा इन दिनों मेरी नकारात्मकता पर संकल्प बुद्धि का साम्राज्य हो गया था सच में जिस तरह कोई शुभ समाचार को प्रेषित करता है मैं उसी तरह सबको जूलियन का संदेश दूंगा मैं एक शुभ समाचार लेखक व प्रेरक बनूंगा जूलियन ने घास से भरी ढलान पर गाड़ी लगाई और हम गुफाओं की ओर जाने वाले मार्ग को मार्ग की ओर चल दिए उन्होंने अपने सैंडल उतारे वो नंगे पांव चलने लगे जूलियन अपने आसपास बिखरे कुदरत के नजारों को देखते हुए एक गीत गुनगुनाते रहे जब हम गुफाओं के पास पहुंचे तो वे बोलने लगे सातों अवस्थाओं में से सबसे पहली है एक झूठ के साथ जीना तुम जानते हो कि सही सवाल पूछने से ही सही जवाब मिलता है प्रश्नों के कारण ही आत्म सजगता प्रोत्साहित होती है दरअसल इसके साथ ही एक और अच्छा बिंदु सामने आ गया तुम यह पूछ सकते हो कि तुम अपने जीवन में किन बातों को सहन नहीं करोगे खैर मैं यह तो जानता हूं कि तुम अब अपने आप को धोखा नहीं दोगे और ऐसा जीवन नहीं जियोगे जो तुम्हारा नहीं है इस प्रक्रिया की दूसरी अवस्था कहलाती है चुनाव बिंदु जब तुम यह जान जाते हो कि तुम भीड़ के पीछे चल रहे हो और एक अप्रामाणिक जीवन जी रहे हो तो तुम्हारे सामने एक चुनाव आता है यह वही चुनाव है जो मैट्रिक्स में भी आया था जब नियो से कहा जाता है कि उसे नीली या लाल गोली में से किसी एक को निकलना होगा है ना जूलियन मैं अपने मैं समझने लगा हूं कि वो फिल्म वास्तव में कितनी अर्थवान थी मुझे इसे दोबारा देखना है मैं वादा करता हूं गुड आइडिया और तुम ठीक कह रहे हो जब तुम भीड़ के उस भ्रम को पहचान लेते हो जो तुम्हें आज तक वास्तविक कहकर दिखाया जाता रहा था जो तुम्हारे पास एक चुनाव होगा उसी तरह जीते रहो जैसे कि अब तक जीते आए थे और अपने आप को अप्रसन्नता और सामान्य कोटि के जीवन के हवाले कर दो यह लाल गोली चुन लो यानी अपने लिए बने विशाल जीवन की ओर कदम उठा दो डेविड व्हाइट के इन शब्दों को कभी मत भूलो आत्मा किसी दूसरे के जीवन में सफल होने की बजाय अपने जीवन में असफल होना चाहेगी अपने जीवन को साहस पूर्वक जीने से बढ़कर कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है नहीं हो सकता तीसरा चरण है आश्रय और संभावना की सजगता इस चरण में तुम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने लगते हो आप इतना अधिक सत्य देखने लगते हैं जितना आपने जीवन में कभी नहीं देखा होता आप समझने लगते हैं कि यह संसार आपकी जीत चाहता है और यह स्थान प्रचुरता अवसर व भव्यता से परिपूर्ण है आप यह भी देखने लगते हैं कि सभी लोग वास्तव में अच्छे ही होते हैं और वे अपने जीवन में मिले ठेसों के कारण बुरे काम करने लगते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि हमारे पास चुनाव नहीं होते निस्संदेह सबके पास चुनाव होते हैं भले ही कितने भी कष्ट क्यों ना आए व्यक्ति दयालु और भला रहने का चुनाव कर सकता है मैं तो केवल यह सलाह दे रहा हूं कि इस चरण में तुम यह जानने लग, लगते हो कि कौन से लोग अपने व्यवहार के कारण ऐसे हैं जो कि बहुत ही दुखद और नीच भी हो सकता है कोई भी प्रसन्न वह मुक्त हृदय व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के दिल को ठेस दे ही नहीं सकता आत्म जागरण की इस प्रक्रिया में के मोड़ पर इस अवस्था में आप अपने अस्तित्व के लिए ही भी सजग हो उठते हैं आप आत्म विश्वासघात को कहीं स्पष्टता से देखने लगते हैं और जान जाते हैं कि आपका वास्तविक मूल क्या है यह अपने घर लौटने की अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा है चौथा चरण है चौथा चरण क्या है जब तुम एक झूठ के साथ जीने और उस चुनाव बिंदु से आगे आ जाते हो जो तुम्हारे भीतर छिपे श्रेष्ठ को बाहर लाने में सहायक हो सकता है तो तुम भ्रम के पीछे छिपे जगत के लिए सजग होने लगते हो एक ऐसा जगत जो असाधारण आश्चर्य व असीमित संभावनाओं से भरा है जब तुम चौथे चरण में आ जाते हो गुरुओं से प्राप्ति निर्देश इसी चरण में आने के बाद जिज्ञासु प्राय विविध गुरुओं की तलाश करता है और शिक्षक के लिए विविध पथ तलाशता है वो अपने लिए कुछ तत्पर चाहता है कुछ उत्तर चाहता है अपने लिए और आरोग्य पाना चाहता है यह समय बहुत ही भ्रामक हो सकता है क्योंकि थोड़े ही समय में जिज्ञासु बहुत ही जानकारी से घिर गिर जाता है उसके लिए सारी जानकारी को पहचान पचाना भारी हो जाता है पर कृपया भूले नहीं कि कुछ समय के बाद भ्रम का कोहरा छट छटता है और सब कुछ साफ दिखने लगता है और ऐसा क्षण भी आता है जब आपकी सारी नई शिक्षा आपकी समझ के साथ तालमेल बिठा लेती है यही वास्तविक विवेक बुद्धि का प्रारंभ है इसके बाद पांचवा चरण आता है रूपांतरण और पुनर्जन्म यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवस्था हो सकती है परंतु यही सबसे सबसे अधिक अविस्मरणीय भी है इसी चरण में आपका स्व अस्तित्व नियमित रूप से अपने आप को प्रस्तुत करने लगता है और आपका संसार मानो बदलने लगता है सच्चे कि बदलाव हमेशा सरल नहीं होता इस प्रकार प्रक्रिया के मोड़ पर आप जो लाभ पाएंगे वह आजीवन आपके साथ रहेंगे छठा चरण है योग्यता की परीक्षा इससे पूर्व की साधक को उसका खजाना सोपा जाए उसे एक परीक्षा देनी होगी इस परीक्षा का दोहरा उद्देश्य होता है कि पहले तो यह देखा जाता है कि उसने राह में मिले वे सारे सबक याद कर लिए जो उसके लिए दिए गए थे और दूसरे यह दूसरे यह देखना कि वह अपना पुरस्कार पाने के लिए कितना लालयित है अक्सर इसी अवस्था में आकर लोग हार मान लेते हैं बहुत से लोग इसी मोड़ से आकर लौट जाते हैं यह कितने खेद की बात है जब वे जरा से परिश्रम के बाद अपना सबसे महानतम उपहार पा सकते थे वे अपना मुंह मोड़ लेते हैं और अंत में सातवां चरण आता है महान आत्म जागरण इस बिंदु पर बहुत ही कम लोग कम लोग आ पाते हैं परंतु जो भी आते हैं वे प्रबुद्ध हो जा, बन जाते हैं तो वही सब वस्तुएं बन जाते हो जिससे तुम्हारा मूल स्वभाव प्रतिबिंबित होता है तुम अपने अस्तित्व के उस रूप तक जा आ, आ जाते हो जो तुम्हें इस संसार में आते समय सौंपा गया था तुम निर्भिक निर्दोष असीम रूप से प्रज्ञावान संभावनाओं से भरपूर तथा विशुद्ध प्रेम बन जाते हो तब कोई साया नहीं रहता चारों ओर प्रकाश प्रकाशी प्रकाश छा जाता है यदि तुम चाहो और समर्पित हो सको तो उस अवस्था तक आ सकते हो परंतु वहां जाने के लिए तुम्हें अपने भीतर जीवन के प्रति लगाव से भी अधिक तड़प पैदा करनी होगी एक बार शिला ग्राहम ने लिखा था यदि तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो कुछ भी पा सकते हो तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे भीतर उसे पाने की तड़प इतनी गहरी हो कि वह तुम्हारे रोम-रोम में फूटे और इस संसार को रचने वाली ऊर्जा से मिल जाए बहुत सुंदर शब्द मैंने तालियां बजाई बहुत प्रबुद्ध से बेहतर तो कोई और प्रबुद्ध से बेहतर तो कोई अवस्था हो ही नहीं सकती जिसे मनुष्य अपने लिए चाह सकता है जूलियन ने कहा हम एक अंधेरी गुफा की ओर बढ़ें अब मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा चाहता हूं कि यह सातों चरण कोई जादू की गोली नहीं है या निजी रूपांतरण की ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे झटपट निपटाया जा सके इसके लिए समय धैर्य व प्रयास की आवश्यकता होगी आने वाले सप्ताहों में मैं तुम्हें विविध अनुभवों से ले चाहूंगा जाते हुए शुक्रिया ले जाते हुए प्रक्रिया के सातवें चरण तक ले जाऊंगा मैं तुम्हारा कोच हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम्हें यह प्रक्रिया सिखाऊं परंतु यह तुम पर निर्भर करेगा कि आने वाले सप्ताह महा या फिर मेरे जाने के बाद तुम्हें इसे अपने जीवन में कैसे उतारते हैं मैं अपने भीतर एक हल्की सी उदासी को अनुभव किया जूलियन ने कल रात ही मेरे जीवन में एक कदम रखा था और अब वे जाने की बातें भी करने लगे थे इतने थोड़े से समय में ही उन्होंने मुझे महान प्रेरणा से भर दिया था और इतनी अच्छे विवेक बुद्धि प्रदान की थी मैं जानता था कि मैंने अगर उनके द्वारा दिए गए इस ज्ञान के थोड़े से अंश को भी जीवन में उतारा तो मेरा पूरा जीवन एक नया ही रूप लेने वाला था जुलियन ने एक बार फिर मेरी भावनाओं को भाप लिया हे दोस्त दिल छोटा मत करो मैं तुम्हारे पास ही हूं और हमें अभी मिलकर बहुत बड़े काम करने हैं और जब तक मेरे साथ तुम्हारा काम समाप्त होगा तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं होगी तुम अपने आप ही जीवन का भरपूर आनंद पाना सीख चुके होंगे यह कहकर जूलियन दिल खोलकर हसे फिर वे मेरा हाथ थामकर एक अंधेरी गुफा में ले गए एक मिनट तक चलने के बाद उन्होंने मुझे जमीन पर बैठे जमीन पर बैठने को कहा बोले कि मुझे अपने सामने दिख रही पथरीली दीवार को ताकना होगा डर केवल उसी दीवार पर पूरी तरह से केंद्रित रहो अपनी आंखें वहां से मत हटाना वादा मैं वादा करता हूं मैंने कहा अचानक ही गुफा में रोशनी फैल गई मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे क्या चल रहा था पर मैं जूलियन को अपने आसपास कोई गतिविधि करते हुए सुन सकता था जब मैं दीवार को ताक, ताक रहा था तो मेरे आगे हर तरह तरह की आकृतियां नाच उठी मैं करीबन 10 मिनट तक गुफा की दीवार पर नाचती आकृतियों को ताकता रहा और उसके बाद जूलियन का शोर सुनाई दिया तुम गुफा की दीवार पर जो भी देख रहे हो वो भ्रम मात्र है यह एक झूठ है और अब सच के दिखने का समय आ गया है तुम्हारा क्या तुम तैयार हो हां मैं तैयार हूं मैंने अपनी आंखें आगे की ओर रखते हुए जवाब दिया हां मैं तैयार हूं मैंने अपनी आंखें आगे की ओर रखते हुए जवाब दिया तो पीछे मुड़कर देखो कि असलियत में भी क्या रहा है मैं मुड़ा तो पाया कि जूलियन ने छोटी सी आग जला रखी थी उसके हाथ में पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े भी थे जिन्हें वह बार-बार आग के सामने रख रहे थे उनके कारण ही मेरे सामने की दीवार पर कुछ विचित्र आकृतियां दिखाई दे रही थी डार प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ी है उन्होंने पूछा नहीं मुझे कभी मौका नहीं मिला अच्छी किताबें पढ़ना बहुत मायने रखता है वरना बाद में पता चलता है कि अब तुम्हारे पास समय ही नहीं रहा खैर खैर इसी किताब में लिखा है कि एक बार गुफा में कुछ लोगों का एक दल बैठा था जैसे कि आज तुम बैठे हो वे भी दीवार पर आ रही आकृतियों को देख रहे थे पर खेत की बात यह है कि उन्होंने आजीवन उन आकृतियों को सच मान लिया उन्हें कभी एहसास नहीं हो पाया कि वे एक भ्रम के साथ जी रहे थे एक दिन भीड़ में से एक इंसान ने अलग होने का साहस दिखाया वह एक जिज्ञासु बना और उसने सच्च को तलाश लिया उसने खुद को धरती से अलग किया और भीड़ को छोड़कर पूरे साहस के साथ यह देखने निकल पड़ा कि उसके पीछे क्या था और उसने जो देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया उसने वो आग जलते हुए देखी देखी होगी मैं दावे के साथ कहता हूं दावे के साथ कह सकता हूं और उन्होंने देखा कि वे लोग आग के आगे रस्सी वकी वस्तुओं की परछाइयों को ही गुफा की दीवार पर देखते आए थे उन्होंने उसके साथ उसके उस झूठ पर विश्वास करने छोड़ दिया जिस पर वह वर्षों से विश्वास करते आए थे और उसने जीवन में पहली बार सच का सामना किया बहुत अच्छे जूलियन ने हामी भरी तुम सही मुआयना तुम सही अनुमान लगाया लगाया तुमने सही अनुमान लगाया और उसी सजगता ने उसका जीवन बदल दिया अब बात समझ आ गई हो तो यहां से बाहर चलें मुझे यहां बहुत अच्छा नहीं लग रहा उन्होंने दबी हंसी के साथ कहा फिर जूलियन ने वो आग बुझा दी और हम अंधकारमय गुफा की गुफा से बाहर आ गए जूलियन मुझे एक जंगली पगड़ंडी पगड़ंडी से ले चलो आसपास के पेड़ों की गंध ने बसवन के उन यादों को ताजा कर दिया जब मैं अपने डैड के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए आता था जल्दी मुझे पानी बहने का शोर सुनाई दिया जब हम पास पहुंचे तो यह एक झरना बहता दिखाई दिया और उसके ऊपर एक, एक इंद्रधनुष एक इंद्रधनुष जगमगा रहा था जूलियन ने प्रसन्नता पूर्वक कहा यह तो बहुत ही शुभ संकेत है अब उस झरने के नीचे खड़े अब उस झरने के नीचे खड़े हो जाओ निर्देश मिला क्या आप मजाक कर रहे हैं नहीं मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मिनट तक ऐसा करो इस तरह तुम्हारी शुद्धि होगी और यह एक प्रतीक के रूप में तुम्हें याद करेगा झरने के नीचे झरने के नीचे खड़े खड़ेकर आंखें मूंद लो और कल्पना करो कि तुम्हारे सीमित मान्यताएं झूठी धारणाएं भए वो पूर्वाग्रह सब पानी के साथ बह चले जा रहे हैं मैंने वैसा ही किया हालांकि कुछ क्षण के लिए पानी ठंडा लगा पर फिर मेरा तन और मन दोनों ही शीतल और शांत हो गए मैंने स्वयं को पहले से हल्का और शुद्ध पाया जब तक उस भ्रम के प्रति सचेत हो जिसके साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करते आए हो जूलियन ने कहा और मैं वहीं सूरज की धूप में अपने आप को सुखाने लगा जब तुम तैयार हो कि तुम अपने आप से कोई झूठ न कहो और सच की तलाश में भीड़ का भीड़ का साथ छोड़ दो स्वयं को उन जंजीरों से मुक्त करो जिन्होंने तुम्हें धरती से बांध रखा था और इसके कारण इसके साथ हे अपने सबसे बड़े जीवन को पाने के लिए तैयार हो जाओ इस तरह तुम झूठ से उभरकर वो जीवन जी सकोगे जो तुम्हारे लिए बना है तुम उसे प्राप्त पालोगे जो हम सभी पाना चाहते हैं स्वतंत्रता अब तुम आत्मजागरण की प्रक्रिया के पहले चरण से आगे चलने के लिए प्रस्तुत हो फिर जुलिए फिर जुलिए ने कहा कि मैं वही आलसी वे आलथी पालथी लगाकर घास पर बैठ बैठूं और आंखें मूँद लूं यह संत महान लेखक हरमन हेस से है और वह चाहता हूं और मैं चाहता हूं डार्क कि तुम इन्हें कंठस्थ कर लो आज सुबह तुमने जो सीखा ये उसी को प्रकट करते हैं जूलियन जोर-जोर से बोलने लगे लगे मानो सारी प्रकृति के सामने इस सच की घोषणा कर देना चाहते हैं चाहते हूं अपने बुद्धि की ओर लौटने का समय आ गया है तुम्हें जीना है जीना और असना सीखना होगा तुम्हें जीवन के अभिशापित संगीत वो उसके पीछे छिपी आत्मा को सुनना सीखना होगा और उस संगीत की प्रवृत्ति प्रवृत्तियों पर हंसना और सीखना होगा जो तुम यहां यहां हो और तुमसे इससे अधिक कुछ नहीं मांगा जाएगा धन्यवाद बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में